श्री राम कृष्ण लीला प्रसंग दक्षिणेश्वर का काली मंदिर रानी की देवी प्रतिष्ठा इस प्रकार एक असंभव सी युक्ति द्वारा राम कुमार जी को पुजारी के रूप में पाकर रानी रासमणि ने गुरुवार 31 मई 1855 बंगला सन बारह सौ ज्येष्ठ की 18 तारीख को स्नान यात्रा के शुभ अवसर पर विशेष समारोह के साथ श्री जगदम्बा को नवीन मंदिर में प्रतिष्ठित किया सुना जाता है कि दीयताम भुज्यताम की ध्वनि से उस दिन वह स्थल दिन रात समान रूप से गूंज उठा था मुक्त हस्त से अजस््र अर्थव्यय कर अतिथि अभ्यागतों को अपनी ही तरह आनंदित करने में रानी ने कोई कसर नहीं उठा रखी थी सुदूर कान्यकुब्ज कन्नौज वाराणसी श्रीहट्ट श्रीलेट चटगाव उड़ीसा तथा नवदीप आदि पंडित प्रधान स्थानों से अनेक अध्यापक तथा विद्वान ब्राह्मण उस उपलक्ष में वहां उपस्थित हुए थे तथा प्रत्येक को रेशमी वस्त्र चद्दर तथा विदाई स्वरूप एक एक स्वर्ण मुद्रा दी गई थी सुना जाता है कि देवालय के निर्माण तथा प्रतिष्ठा में रानी ने नौ लाख रुपए खर्च किए थे और दो लाख छब्बीस हजार में त्रैलोक्यनाथ ठाकुर से दिनाजपुर जिले के ठाकुर गांव तहसील के अंतर्गत सालबाड़ी परगना को खरीदकर देव सेवा के निमित्त उन्होंने दान पत्र लिख दिया था किसी किसी का कहना है कि राम कुमार जी ने उस दिन सीधा लेकर गंगा तट पर रसोई बनाकर अपनी अभीष्ट देवी का भोग लगाने के पश्चात उस प्रसाद को ग्रहण किया था किंतु हमें यह बात यथार्थ प्रतीत नहीं होती कारण यह है कि देवी भक्त राम कुमार जी ने स्वयं व्यवस्था पत्र देकर देवी के लिए अन्न भोग देने का निर्देश दिया था अतः स्वयं ही उस निवेदित अन्न को ग्रहण न कर अपने निर्णय तथा भक्ति शास्त्र के विरुद्ध आचरण करना कदापि संभव नहीं होता श्री रामकृष्ण देव से भी हमने कभी इस प्रकार की कोई बात नहीं सुनी अतः हमारी धारणा है कि पूजन के अनंतर उन्होंने श्री जगदम्बा के प्रसादी नैवेद्यान्न को के आनंद पूर्वक ग्रहण किया था किंतु श्री देव ने उस आनंदोत्सव में सर्वात्मना सम्मिलित होने पर भी भोजन के संबंध में अपनी निष्ठा की रक्षा की एवं सायंकाल समीपवर्ती बाज़ार से एक पैसे की मुड़मुड़ी भूंजा हुआ चावल खरीद कर ग्रहण किया था तथा पैदल ही झामापुक विद्यालय वापस आ गए थे और रात्रि को वहीं विश्राम किया था रानी रासमणी द्वारा दक्षिणेश्वर में काली मंदिर प्रतिष्ठा के संबंध में श्री रामकृष्ण देव समय समय पर हमसे बहुत सी बातें कहा करते थे वे कहते थे रानी काशीधाम जाने का सब कुछ आयोजन कर चुकी थी यात्रा की तिथि निर्धारित कर उन्होंने प्रायः छोटी बड़ी सौनावों में आवश्यक विविध द्रव्यादि रख कर उनको घाट पर तैनात कर रखा था यात्रा की तिथि से ठीक पहली रात को स्वप्न तो में देवी का आदेश मिलने के कारण ही उन्होंने उस संकल्प को त्याग दिया तथा मंदिर प्रतिष्ठा के निमित्त उपयुक्त स्थान की खोज में लग गई वे कहते थे गंगा का पश्चिम तट वाराणसी सदृश है इस धारणा के वशीभूत हो रानी ने सर्वप्रथम भागीरथी के पश्चिम तट पर अवस्थित बाली उत्तरपाड़ा आदि गांव में उपयुक्त स्थान की खोज की पर कोई ठीक स्थान न मिल सका बाली उत्तरपाड़ा आदि गांवों के प्राचीन लोग अभी तक इस बात की पुष्टि करते हैं क्योंकि रानी द्वारा पर्याप्त धन दिए जाने पर भी दस आने छः आने नामधारी वहां के प्रसिद्ध जमींदार वर्ग अपने अधिकृत स्थानों में ही दूसरों के व्यय तथा व्यय द्वारा निर्मित घाटों पर गंगा स्नान करना नहीं चाहते थे अतः बाध्य अंत में उन्हें भागीरथी के पूर्व तटवर्ती इस स्थान को खरीदना पड़ा था वे कहते थे रानी ने दक्षिणेश्वर में जिस स्थान को मनोनीत किया था उसका कुछ भाग एक अंग्रेज का था और बाकी हिस्से में मुसलमानों का कब्र तथा गाजी साहब नामक पीर का स्थान था इस स्थान का आकार कछुए की पीठ जैसा था तंत्रों में कुर्म पृष्ठाकृति स्मशान भूमि को ही शक्ति प्रतिष्ठा तथा साधन के लिए विशेष रूप से श्रेष्ठ कहा गया है अतः दैव प्रेरणा से ही मानो रानी ने उस स्थान को चुना था साथ ही शक्ति प्रतिष्ठा के लिए शास्त्र निर्दिष्ट शुभ दिनों के मन, में मंदिर की प्रतिष्ठा न कर स्नान यात्रा के दिन विष्णु पर्व में रानी ने श्री जगदम्बा की प्रतिष्ठा क्यों की इस संबंध में चर्चा करते हुए श्री रामकृष्ण देव कभी कभी हमसे कहा करते थे कि देवी मूर्ति निर्माण के प्रारंभिक दिवस से ही रानी शास्त्रानुसार कठोर तपस्या करने लगी थी वे प्रतिदिन त्रिसंध्या स्नान भविष्या भोजन शयन, यथाशक्ति मंत्र जप तथा पूजन आदि कर रही थीं मंदिर तथा देवी मूर्ति निर्मित हो जाने पर जब धीरे धीरे प्रतिष्ठा का शुभ दिन निर्धारित किया जा रहा था एवं उस मूर्ति के टूटने की आशंका से एक संदूक में उसे बंद कर दिया गया था उस समय चाहे जिस कारण से भी हो वह मूर्ति पसीने से भींग उठी थी और रानी को स्वप्नादेश हुआ मुझे और कितने दिन इस प्रकार बंद कर रखना चाहती है मुझको अत्यंत कष्ट हो रहा है इतनी जल्दी जितनी जल्दी हो सके मेरी प्रतिष्ठा की व्यवस्था कर इस प्रकार का दैव आदेश प्राप्त करने के पश्चात देवी की प्रतिष्ठा के लिए व्यग्र होकर रानी मुहूर्त विचरवाने लगी और स्नान यात्रा की पूर्णिमा से पहले कोई शुभ दिन न मिलने के कारण उक्त दिवस उस कार्य को संपन्न करने का उन्होंने निश्चय किया था इसके अतिरिक्त देवी को अन्न भोग देने के निमित्त अपने गुरुदेव के नाम से रानी द्वारा देव मंदिर की प्रतिष्ठा आदि की उपरोक्त सभी बातें हमने श्री राम कृष्ण देव से सुनी थी केवल मंदिर के प्रतिष्ठा के संबंध में राम कुमार जी का व्यवस्था प्रदान तथा श्री राम कृष्ण देव को समझाने के लिए राम कुमार जी का धर्म अनुष्ठान ये दो बातें हमें श्री रामकृष्ण देव के भांजे श्री हृदय मुखोपाध्याय से विदित हुई है दक्षिणेश्वर काली मंदिर में स्थायी रूप से पुजारी पद को स्वीकार करना रामकुमार भट्टाचार्य के लिए नहीं था यह हमें श्री रामकृष्ण देव की उस समय की बातों से ज्ञात होता है इस संबंध में विवेचना करने पर प्रतीत होता है कि सरल हृदय राम जी उस समय उस विषय को यथावत समझ नहीं पाए थे उन्होंने सोचा था कि देवी के लिए अन्न भोग देने का विधान देकर प्रतिष्ठा के दिन उस कार्य को स्वयं संपन्न करके वे पुनः झामा पुकुर लौट जाएंगे। उस दिन देवी को अन्न भोग देते समय वे किंचन मात्र भी संकुचित नहीं हुए थे और न उनके मन में इस प्रकार की ही भावना उपस्थित हुई थी कि वे किसी प्रकार का अशास्त्रीय कार्य कर रहे हैं अपने छोटे भाई के साथ उस समय किए गए उनके व्यवहार से इस बात का स्पष्ट परिचय मिलता है